आत्मा के न जानने से मनुष्य अपने को दुखी जानता है मैं मरूंगा मैं दरिद्री हूं मैं दास हूं इत्यादि दुख तब तक होते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना जब आत्मा को जानोगे तब आनंद रूप हो जाओगे जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे और जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है तो बड़े आनंद को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाए ही राजन, वैसे ही तेरी आत्मा तेरे पास और सदा अनुभव रूप है उसके प्रमाद से तू तो अपने को दुखी जानता है जब अज्ञान रूपी निद्रा से तू जागेगा तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे देह और इंद्रियादिक जो दृश्य है उनसे मिलकर अपने को ये जानना कि मैं हा यही अज्ञान मित्र है हम्म शरीर और इंद्रिय वाले शरीर को मैं मानना यही अज्ञान है और मन में जो वास्ता है वो मेरी पूरी हो इच्छा तो मैं सुखी हूं ये अज्ञान का भाव है कई वास्ताएं आई पूरी होगी तो क्या हो गया तो जो होना है होते हैं नहीं होता है, नहीं होता है रहता है वास्ना पूर्ति का सुख बंधन करता है शरीर को मैं मानना यह अज्ञान है वस्तुओं को मेरा मानना यह अज्ञान को पोषण वाला है ठीक आत्मा को मैं मानना परमात्मा आत्मा एक स्वरूप है विभु व्याप्त है तो यह अज्ञान को चीर कब जैसे बादलों को चीर के सूर्य प्रकाशित होता है अंधकार बहुत ऊंची चीज बहुत ऊंची आत्म प्राप्ति बाप रे बा नहीं चाहे कितना भी कोई नाटक कर ले स्टॉल चला ले पैसे कमा कमा के एक दुकान मकान लेवे दूसरे ले मेरे घर के है फलाना कुछ भी कर ले दुख नहीं मिटेगा क्योंकि कपट चालू है ना कपट दुख को बढ़ाता है दुख को मिटाता नहीं कपट गांसे नारायण भक्त की लगी कि नारायण ऐसा आत्मपत है ना जी? जैसे जब मणि तृण से ढकी होती है तब नहीं देख पड़ती और जब तृण दूर करिए तब मणि प्रकट हो जाती है वैसे ही आत्मा रूपी मणि वासना रूपी तरण से ढकी है आ, देख लो जैसे मणि तिनखों से ढकी है तो नहीं दिखती तिनके हटाइए तो दिखती है। ऐसे रूपी मणि वासनाओं के तिनखों से ढकी है वही वासना झुठा बेहमान कपती अपने दोषों को ढकने की कलाफ वही वासना सिखाती जो दोषों को ढकता है समझो उसका भविष्य अंधकार में है अपनी गलती में सफाई देके गलती को बच गलती से बचना चाहता है समझ लो उसको लंबे समय तक इस पाप में रहना, है, मरण में, के में रहना के है। हम एक उपाय तुझसे कहता हूं, उसे कर, जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जावे, एक वस्तु जो अहम अभिलाषा सहित वासना है उसका त्याग कर फिर जहाँ इच्छा हो वहां विचार शरीर को मैं मानना और अपनी इच्छा के अनुसार सुखी होने की कोशिश है दो छोड़ दे जहाँ जाएगा ब्रह्मा है जहा चाहे विचरो रोजी रोटी खाना सब मौज ही मौज है इतना जरा सा है लेकिन इसी में कईयों की गति नहीं होती आदत पुरानी है ना शरीर को मैं मानना और संसार को सच्चा मानना ये गंदी वासना की आदत विचारों को मार लेती इतने नीचे नहीं हैं कि गुरु के पास भी नहीं आ सके या बैठ सके कुछ तो है पुण्य लेकिन वो वासना पता नहीं अगर नीचे होते तो गुरु पे आगे बैठ भी नहीं सकते स्वल्प पुण्यवता राजधविश्वासों में ही वजाए थे जिसके पुण्य स्वल्प होते हैं उनको दो तो भगवान गुरु शास्त्र में विश्वास नहीं होता तो एकदम नीच भी नहीं है और एकदम सच्चे उत्तम जिज्ञासु भी नहीं हम्म फिर तुझे दुख का स्पर्श होगा हम्म ऐसा करोगे तो दुख का स्पर्श नहीं होगा शरीर में अहम प्रवासना की पूर्ति ये छोड़ दो तो फिर दुख कभी होगा नहीं। जब तक दुख होता है तो समझ लो कि ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो दुख नहीं होता जैसा अमृत ऐसी भी सखाटी जैसा साँप मान तैसा अपमान हर्ष और शोक भी नहीं होता ईश्वर प्राप्ति की तक क्या महिमा बताओ ईश्वर प्राप्ति की महिमा कोई पूरी गा भी नहीं सकता ईश्वर की महिमा भी नहीं गा सकता तो ईश्वर प्राप्त महापुरुष को भी पूरा नहीं गा सकता ऐसे ईश्वर फिर मन चाह ईश्वर तो कोई भी मान लेगा लेकिन वास्तविक में जो सबका अंतर आत्मा है जो ईश्वरों का भी ईश्वर है ये मंडले ईश्वर है ये फलाना है तो सारे ईश्वरों का जो ईश्वर है वो आत्मादेव है ब्रह्मा का जो ईश्वर है विष्णु का जो ईश्वर है शिव का जो ईश्वर है वो ईश्वरों का ईश्वर है वही तुम्हारा हमारा सबका है और उससे एक सेकंड का हजारवा हिस्सा हम अलग नहीं हो सकते आधी सेकंड तो क्या कहो और आज तक मिला नहीं वास्तव की बलिहारी अज्ञान की बलिहारी इंद्रिय लोलुपता की बलिहारी देह को मैं मानने का ज्ञान देह छता दशा देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अवगणित देह होते हुए भी देहातीत शरीर होते हुए भी शरीर अतीत चिदाणाए देह ऐसा साक्षात्कार महापुरुषों का तस्य तुलना के न जाए थे उसकी तुलना किससे कर होता राजा इक्सवा को भगवान राम इक्श्वा को कुल में पैदा हुए राजा इक्श्वा को मनु महाराज के भक्त थे मनु महाराज का ध्यान किया तो मनु महाराज आ गए उनके पास राजा ने बोला के लोगों की नजर से तो मैं बहुत बड़ा आदमी बड़ा सुखी दिखता हूँ लेकिन मैं अब हरा हूँ आयुष नाश रथ में घूमता हूँ प्रजा तो मेरा जय जयकार करती लेकिन मैं कहूँ अभी तक जाना नहीं आखिर एक दिन तो मर जाएंगे, शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा ये राज भवन लक्ष्मी क्या मेरे साथ आएंगे कृपा करके बजे अपने उद्धार का तब मनु महाराज ने कहा जो घर में भोजन मिले आराम स्वास्थ्य का ख्याल करके खा लो ये चाहिए ये चाहिए शासना को मतभूर्ति करो जहा नींद आए वहां सो लो जो धन मिल गया मिल गया सो गया, गया जो मान अपमान हुआ मृत्य आत्म परमात्मा की प्राप्ति का अभ्यास करो अंतर्मुख रहो शास्त्र भी तुम्हारे सारे दुख बिठ जाएंगे कि तुम जिस ईंट पर पे पैर रखोगे वो ईंट पूजने योग्य हो, हो जाएगी तुम वस्तु को छुओगे वो वस्तु प्रसाद साद हो जाए तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो भी धन्य आत्मा पुण्यात्मा सुखी आत्मा होने लगे ज्ञानी की दृष्टि से लोग सुखी आत्मा नहीं होते क्या तुम ऐसे बन जाओगे राजा यक्षमा को लग गए और यक्षमा को रघु राजा और दिलीप राजा और दशरथ राजा और फिर राजा राम आए उन्होंने भी साक्षात्कार कर